श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अस्सी चौबीस मई अट्ठारह सौ चौरासी मनुष्य में ईश्वर का सबसे अधिक प्रकाश अवतार तत्व श्री रामकृष्ण तुम लोग भक्त हो तुमसे कहने में हानि नहीं आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूँ ईश्वर के रूप का दर्शन स्पर्श तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं तुमने देह धारण की है साकार दर रूपों के साथ आनंद करो वे तो सभी भूतों में विद्यमान हैं परंतु मनुष्य में अधिक प्रकट हैं मनुष्य क्या कम है जी ईश्वर का चिंतन कर सकता है अनंत का चिंतन कर सकता है दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता दूसरे प्राणियों में वृक्षलताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है अग्नि तत्व सर्वभूतों में है सब चीज़ों में है परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट है राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई देखो हाथी इतना बड़ा जानवर है परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता फिर अवतार में अधिक प्रकट है राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो भाव में हँसता है रोता है नाचता है वही पर मैं हूँ श्री राम कृष्ण चुपचाप बैठे हैं थोड़ी देर बाद फिर बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण अच्छा केशवसेन बहुत आता था यहाँ पर आकर तो वह बहुत बदल गया हाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आ गई थी यहाँ दल बल के साथ कई बार आया था फिर अकेले आने की इच्छा थी केशव का पहले वैसा साधु संग नहीं हुआ था कोलू टोला के मकान पर भेंट हुई हृदय साथ था केशव सेन जिस कमरे में था उसी कमरे में हमें बैठाया मेज पर शायद कुछ लिख रहा था बहुत देर बाद कलम छोड़कर कुर्सी से नीचे उतर कर बैठा हमें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया यहाँ पर कभी आता था मैंने एक दिन भाव विभोर स्थिति में कहा साधु के सामने पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए उससे रजोगुण की वृद्धि होती है वह जब भी आता मैं स्वयं उसे नमस्कार करता था तब उसने धीरे धीरे भूमिष्ठ होकर नमस्कार करना सीखा फिर मैंने केशव से कहा तुम लोग हरि नाम किया करो कलयुग में उनके नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए तब उन लोगों ने खोल करताल लेकर हरि नाम करना प्रारंभ किया श्री केशवसेन खोल करताल लेकर कुछ वर्षों से ब्रह्म नाम कर रहे हैं कर रहे थे श्री रामकृष्ण के साथ 1875 सौ ईस्वी में साक्षात्कार होने के बाद से विशेष रूप से हरि नाम तथा माँ के नाम का खोल करताल लेकर कीर्तन करने लगे हरि नाम में मेरा और भी विश्वास क्यों हुआ इसी देव मंदिर में बीच बीच में संत लोग आया करते हैं एक मुल्तान का साधु आया था गंगा सागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था मास्टर को दिखाकर इन्हीं की उम्र का होगा वह साधु उसे ने कहा था उपाय नारदीय भक्ति केशव एक दिन आया था रात के दस बजे तक रहा प्रताप तथा अन्य किसी किसी ने कहा आज यहीं रहेंगे हम सब लोग वट वृक्ष के नीचे पंचवटी में बैठे थे केशव ने कहा नहीं काम है जाना होगा उस समय मैंने हंसकर कहा मछली की टोकरी की गंध न होने पर क्या नींद नहीं आएगी एक मछली बेचने वाली एक माली के घर अतिथि बनी थी मछली बेचकर आ रही थी साथ में मछली की टोकरी थी उसे फूलवाले के फूल के कमरे में सोने को दिया गया फूलों की गंध से उधे अधिक रात तक नींद नहीं आई घरवाली ने उसकी यह दशा देखकर कहा क्यों तुम छटपटा क्यों रही हो उसने कहा कौन जाने भाई शायद इस फूल की गंध से ही नींद नहीं आ रही है मेरा मच, मेरी मछली की टोकरी जरा ला दो तो संभव है नींद आ जाए अंत में मछली की टोकरी लाई उस पर जल छिड़क कर उसने नाक के पास रख ली फिर खर्राटे के साथ सो गई कहानी सुनकर केशव के दल वाले जोर से हंसने लगे केशव ने सायंकाल के बाद गंगा घाट में उपासना की उपासना के बाद मैंने केशव से कहा देखो भगवान ही एक रूप में भागवत बने हैं इसीलिए वेद पुराण तंत्र इन सब की पूजा करनी चाहिए फिर एक रूप में वे भक्त बने हैं भक्त का हृदय उनका बैठक खाना है बैठक खाने में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है इसलिए भक्त की पूजा से भगवान की पूजा होती है